शतक्रतो बभूवीथ अधा ते सुनम् ई महे समादरणीय विद्वदगण माताजी आपके समक्ष प्रकरण है कि आदर्श जीवन सफल जीवन क्या है और उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसमें बात बाथाए क्या है वर्तमान काल में आदर्श सफल जीवन और दूसरे पक्ष में केवल अर्थवाद केवल भोगवाद का जीवन आपस में परस्पर टकराव कैसे है किस रूप में है उससे कैसे बचा जा सकता है और यदि व्यक्ति आदर्श जीवन सफल जीवन वाला व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता इतनी नहीं मनाता जो अर्थवाद केवल भोगवाद से वह संघर्ष कर सके तो व्यक्ति निश्चित रूपेण विफल हो जाएगा क्या समझ में आया आपको अंत में क्या बात कही यदि इस केवल भोगवाद और केवल अर्थवाद से संघर्ष उसे टक्कर उसका निराकरण करने की क्षमता योग्यता यदि प्राप्त नहीं करता तो व्यक्ति निश्चित रूपेण विफल होगा और अंत में बेड़ चाल वही करेगा जैसे अब वो कर रहे वैसा करने लग जाएगा हो सकता है यदि उसको कुछ भी ने समझ में आया हूं बहुत कम तो इस आदर से जीवन को इस उत्तम जीवन को वह व्यर्थ हानिकारक जीवन कहने लग जाएगा अब ये भी याद रख लीजिए एक उदाहरण की दृष्टि से है तो ये व्यक्ति है राजस्थान के राजस्थान के बड़ी अवस्था इनका विवाह भी हो चुका था फिर जिसे उद्यान में अजमेर में हम हिमांसा दर्शन पढ़ते थे उन दिनों संपर्क हुआ था उसमें प्रभाव होते होते उनके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ गया फिर उनकी स्थितिया गतिविधि सब बदलती गई उन्होंने विचार किया कि मैं आरसपद इसे विद्वान बनू और स्मारक को छोड़ के योग मार्ग को हि अपनालो प्रयासे कर्ष हो अच्छा काल लगाया कुछ पढ़ते रहते कुछ सोचते रते क्या भूली जो कर्तव्य बताय जाते थे अध्ययन क योगाभ्यास को कम कगान इधर उधर वाद विवाद खिता विहारते ये समय सेखो आगे बढ़े कालांतर में वो परिश्रम करते करते आचार्य वेद व्रत जी मीमांसक ने गुरुकुल खोला और उसमें तन मनधन से लगे रहे दिन रात एक मनाया और अष्टादयी याद करते रहे अष्टादयी पूरी होने वाली थी या कितनी थी मुझे याद नहीं ऐसे चलता रहा वो तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ तो कालांतर में इन्होंने जैसे रजनीश के ग्रंथ पढ़े या सत्संग किया हुआ कितना किया होगा और वो व्यक्ति ठीक रजनीश को आदर्श व्यक्ति मान के उसकी सारी बातें स्वीकार कर ली और वो आज तक सुना जाता है यहां भी आए थे तो वो जीव के क्यों अब कितना विपरीत दिमाग है जीव इतने लंबे काल तक व्यक्ति रहता है वर्षों तक रहता है और अच्छी तरह शिकाने वालों के पास रहता है वैदिक परंपरा को ठीक बताने वाले के पास पा है, उनको गुरु मानता है, और वो ठीक ठीको आचरण विशुद्ध मोडक नितान्त् मित्र जीवन है कि बहु बा जीव माता चले सन्तुष्ट का नाम है जब उनसे पूछा जाता है जैसे आपकी अब जा स्थिति के चले तु वै रजनी स वा सिद्धान्त अति आश्चर्य बात है अब इसमें यही होता है उचित परिश्रमो न समझता नहीं एक भाग फिर आचरण नहीं करता है दूसरा भाग फिर आचरण करने में जो संघर्ष करना पड़ता है वो नहीं करता वो तीसरा भाग जब ऐसे जब नहीं करता तो उसकी स्थिति पढ़ने पर भी पढ़ाने पर भी सुनने सुनाने पर भी सब कुछ जान लिया आदि की स्थिति में भी फिर वो व्यक्ति ठीक आदर्श जीवन से विपरीत आचरण वाला बन के खड़ा हो जाता आपकी भी स्थिति होगी जब व्यक्ति आदर्श जीवनो सफल जीवनो प्राप्त उचित प्रयत्नता उचित विद्या पठता उचित आचरण उचित संघर्ष न विपरीत विचारो तर्ग ढूना चता जि सुख वार्ग मिले या तु मिला नीस् यात्रा मिलाचि अब वो क्या करेगा। एक चौडा बात है कोई दूसरा है। का जो बड़ा केंद्र है। है। कितना लंबा कि लम्बी चौडी व्यवस्था धन संपत्ति और कितने लोगों को स्त्री पुरुषों को अपने साथ जोड़ा हुआ है लाखों की संख्या अरबों की संपत्ति उनकी साथ नहीं हजारों लोग ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने हुए हैं उसमें अनेक आर्य समाजीयों को देखा पढ़े लिखे को भी देखा बुद्धिजीवी लम्बे काल तर समाज में रहे। उनको भी देखा एक व्यक्ति लगभ सा वर्षे हो सकते में रहे हरियाणां रसि राजकीय विभाग मे कार्यकर्ते हो उ बाचीत हो बतलाया मोटा सा जा छोटा बालक मेरे पिताजी आज मे सदा आरसमाजे ले जान प्रयत्नते इ उधरी जाने आचरकी भूले नीने लम्बे काल तर्यज मे ले जाते वै उ पालन पोषणी अवस्था अपि इ बी अवस्था इ वर्षो तर्यज महा पिता आरसमाजि बना प्रयास कि वो व्यक्ति बीस आये कि स्थिति दिखती है क्या अनुभव बीस दिन कुछ बताया कि मैं इतने दिनों से रह रहा हूं और मैस दिन इ धरी परी चीज नी है जिका बाहया है सप्त इ लंबे काल तक पढ़ा समाज में त्यक्ति आरसमाज महने वा व्यक्तिता प्रयास कि व्यक्ति बीस ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमा यहा प्रत्येक व्यक्ति महान पित्र इनमें कोई दोष ही नहीं है और हमारे अंदर दोष बड़े पड़े और इनके अंदर कोई दोष नहीं वहां पर एक व्यवहार की स्थिति है व्यवहार को ठीक करने की स्थिति उसमें एक भाव है बाहर का परवल है उनका बाहर से आकार प्रकार आकृति वार्तालाप उठना बैठना जो लोगों के सामने आता है वो इतना अच्छा दिखाते हैं कि महान पवित्र आत्मा बाहर का व्यवहार है अंदर क्या है कितना है ये अलग विषय है उनके हाव भाव को देखना चाल चलन को देखना बाहर के बोल चाल को देखना ऐसे देखेगा ये सारे के सारे शुद्ध आत्माएं योग में गति रखने वाले हैं अब एकदम प्रभाव डालते हैं यद्यपि इसका मूल्य है इसके मूल्य में न्यूनता जो आती है तो वो उस समय आती है जब बाहर का व्यवहार कुछ और हो और अंदर वो सारे बहुत से काम उल्टे करते हो तब उसमें न्यूनता आ है। एक प्रभाव तो निश्चित है व्यक्ति के ऊपर उसकी भाषा कितनी मीठी है कितना सेवाभाव है कितनी इसकी आकृति विज्ञान इधर देखना उधर वर्तालापछाडना ये कोवि मिलेगा बह एक भाग एक भाग उनके अंदर है सेवा का भाग कुछ लोग तो बैंकों में काम करने वाले या दूसी जा वे प्रतिदिन एक या दो घण्टा जो उनको मिलता है सेवा चले जाते हैं हैं सरकारी वाले जैसे होते हैं। और वो जो भोजन कोने बलाभग दश ह व्यक्ति का भोजन प्रतिदिन बनता पा मनो आनो कुछी स्थिति उस भोजन का निर्माण निर्माणी व्यक्ति स्वयं कते है अलगाचक एक दो यदिने तो भोजन बनाने के तु भाग से भोजन बना ये करो लकडी फाडो आप व्यक्ति बचेगा नी सारे भाग जे भागेगे को बचेगा धान कितना अंतर है सेवा दूसरे व्यक्ति से भोजन बनवाते ही नहीं और इतना शुद्ध होता है उनका निर्माण काटना पीटना और यंतर तो है ही एक डेढ़ घंटे में इतनी देर में हजारों लोगों का भोजन बना दे वो भाग है निष्काम कर्म का भाग है जिसको बोलते हैं निष्कर्म का भाग इ ऊञ्चा परिश्रम साधे के व्यक्ति इश्रम कर्तते अनो देखके व्यवहारक्यक्ति मन जाता है। एक व्यक्ति आर्य समाज काने वे आर्य समाजने वे और पढे लिखे जै योगदर्शन पडा है ये भी पढा है वो भी पढ़ा है असमाज मे ऐसे एक बात तो ये बै कि आर्य समाज मे रते है बाचीत बाचीत के का इत वातावरण ऐसी बातें करते हैं जैसे व्यक्ति के हृदय को काट, काटती हुई चली जाए इतना कटु इतना तीक्षण इतना तनाव पैदा करने वाला पर्वत बातचीत करेंगे लोग बातचीत में कोई रस नहीं आता आप यहां रहते हैं आपको बोलना ही नहीं आ, आ रहे ऐसे बोलते हैं कितनी बात आप उसका अनुभव नहीं करते अनुभव तो जब हो जब ऐसे लोगों को देखता है व्यक्ति या अनुभव करता है या भाषा में बातचीत में क्या प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर उस भाषा का बोलने वाली भाषा का यह भाषा बोलने वाली ठीक नहीं की जाए कोई व्यक्ति वैराग्यवान नहीं बन सकता भाषा को बोलना नहीं आए तद अनुरूप तो वैराग्यवान विवेकी व्यक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती भाषा को इतना कोमल इतना मधुर इतना सहनशील उस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होती है व्यक्ति उस स्वतर पर बैराग्य की खोज कर सकता है विवेक की विपरीत बातचीत करता हुआ कठोर भाषा तनाव की भाषा झगड़े की भाषा स्वार्थ की भाषा अभिमान की भाषा बोलने वाला कभी भी विवेक बैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता एक बात उसने पूछी तो कहने लगे क्या ये ज्योति बिंदु ये मानते हैं ईश्वर को कुमारी वाले जैसे क्या ये बात ठीक है या नहीं है मैंने बा ये बात गलत है है ये बिना ईश्वर का जाने ऐसा ऐसा मानते स्व ज्योतिबिन्दु कूपे ईश्वर पदार्थ नह यद्यपि वे समय लगा जा मनकर बुद्धिजीवी वर्गस्य अपना संबंध जोड़ दिया जाए पढ़े लेखक और उनको समझाने का प्रयास किया जाए दूसरे ढंग से जैसे प्रेम से जैसे कि एक व्यक्ति समझाता है वो दे। उसी दृष्टि से और उनमें जो व्यक्ति अखी नहीं होते दुराग्रही नहीं होते अधिक आसक्त नहीं होते मत में ग्रस्त नहीं होते तो उनमें से अनेक लोग परिवर्तित हो सकते हैं ये जो मत मतांतर है एक और मोड़ आएगा व्यक्ति के अंदर आता है वो भी आर्य समाज में रहने वाला व्यक्ति उपदेशक हो लेखक हो अध्यापक हो उसमें विधि उसने आचरण करके नहीं देखा हो वैदिक मान्यताओं का तो परिणाम यह निकलता है कि वो दूसरे मत में जाकर के प्रवेश कर जाता है सम्मिलित हो जाता है, आप देख सकते हैं धन मान सेवाएं आदि आदि ऐसे स्तर है ऐसी स्थिति है ऐसे प्रबंध है लोगों के पास में वो व्यक्ति झट प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के वो आर्य समाज को छोड़ के और फिर दूसरे मत में जाके सम्मिलित हो जाता है यदि आपकी इतनी योग्यता नहीं बनी एक तरफ मोड़ खाएगा आप उसमें जाके सम्मिलित हो जाओ दूसरे मत में कितने क्षेत्रों में कहां कहां पर आप अपने आप को बचा सकते आप उस विचारधारा से संघर्ष कर सकते वो सभी सज्जा तैयारी व्यक्ति को करनी पड़ती है इसी प्रकार से एक और मोड़ आता है विज्ञान की उत्कृष्टता देख करके आज का जो विज्ञान है उससे प्रभावित होता है वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को छोड़ या गौण बना के विज्ञान के क्षेत्र में जाके विविध उन्नति करता धन सम्पत्ति प्राप्त होती सम्मान भी मिलता तो विज्ञान के क्षेत्र में वो व्यक्ति झुक जाता है ये दपि भौतिक विज्ञान विरोधी नहीं है अर्थात अपरा विद्या नाम से है ये इनमें भौतिक वैज्ञानिकों में, में यह भयंकर भूल है में आध्यात्म विद्या आत् परमात्मा की विद्या व्यर्थ निगण्य जैसा कोई स्थान लिए हे मषियो भौतिक विज्ञान को हे नी मा उपाधेय मा क्याौतकविज्ञान अनिवार्य मा है परन्तु के तुलना रूप में मे छोटा स्तर र निमन है, है। पराविद्यापराविद्याद्या कौन है अपेक्षा और ब्रह्मविद्यापेक्षा उत्कृष्ट है ये तु स्तर विद्याओ मे परन्तु भौतक विज्ञान को ये प्रकृति वृति विज्ञान कोने जीवन के लि साधन अनिवार्य उपयोगीकार मा जैसे भौत जैसे वैज्ञान ब्रह्मविद्या हे मानते जैसे ऋषिका संतुलन है इ संतुलन बिगडा वा जिका संतुलन बिगडिया जीवन कनुकरण के का उम गुण हैको ग्रहण आपत्ति सारा जीवन मोडखा जा यजनक यदि आध्यात्मक जीवन आत्मा परमात्मा का विज्ञान विवेक वैराग्य समाधि काभ्यास नहीं किया जाए तो एक व्यक्ति भले ही सिद्धांतों पर प्रवचन देता रहे सिद्धांतों को पढ़ता पढ़ाता रहे और लेखन भी कर दे रहे पर उसका जीवन सांसारिक ढंग का ही जीवन होगा बाहर से या आंशिक रूप में वो वैदिक परम्परा पर चल है परंतु उसका मुख्य जो प्रयोजन है धन भोग या सम्मान या कोई लेखन कार्य कर देना इत्यादि इसमें वो लग जाता है उसमें भूल होती है। समय समय पर वो जो बातचीत करता है सम्मति देता है या कोई कार्यकलाप करता है वो भोगवादी और अर्थवादियों के समान लगभग व्यवहार करता है पुस्तक लेखन का हो सकता है सध्यापन का हो सकता, का हो सकता सकता है है है अध्यापन का उसमें बात रही है कि उसने वैदिक को में नहीं जो देखा है कुसमीस इसलिए ये सारे कार्य कौन कौन सा टकराव कहां पर है हमारे साथ में और उन टकरावों में संघर्षों में जीवात्मा स्वयं भी संघर्ष का कारण है अर्थात हमारे विचार हमारे संस्कार उल्टा जीवन रहा हो पूर्व जन्म के संस्कारों का एक बहुत बड़ा भाग है जिसके साथ हमारा टकराव होता है यदि उस सारे के सारे बल को अविद्या को पूर्वजन्म जन्म इस जन्म के कर्मों को कुकर्माो व्यक्ति जान संघर्ष न आन्तरिक है तो वो व्यक्ति सफल सफल की बायाम नमी कमाप्ति त्यक्ति आप संघर्ष न लौकिक जीवन सांसारिक जीवन है उखाडक पेकते है संघर्ष के माध्यम अन्यथा यदि संघर्ष नहीं करते लौकिक जीवन हम खुद दबाएगा और हम दबते दबते दबते दबते धीरे धीरे ऐसी स्थिति में चले जाएंगे हम प्राय भोगवादी की स्थिति को अपना लेंगे ये टकराव संघर्ष अपने साथ है बहुत बड़ा इसको सीखना इसको करके देखना जो व्यक्ति देखता है कि तीन काल में सत्य क्या है कहां पर जाकर ठहर जाए हम जहां पर यह कहें कि अंतिम सत्य है हम तो वहां जाना चाहते हैं वो व्यक्ति इन कामों को करता है दूसरा नहीं कर सकता वो बचना चाहता है इतना परिश्रम नहीं करना चाहता सत्य जहां जाकर ठहर जाता है तीन काल में जो खंडित नहीं हो उसकी दृष्टि में उसको वहां जाना पड़ता है जाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है अपनी लिए अपनी साथ है। वो करते, करते करते करते जहां पर जाके जा बात अन्तिम सत्य स्थिर रहता है रता र सत्य अल्पजयता कारण भूल से उसमें सत्य रह गया है। कल्पना को छोडने बाधा बाते सत्यं है कुछ ऐसी होती बा उनको सत्य मान लिया, जान लिया, जान मया कालान्तरं सत्य छोड़ने में कोई संकोच भक्ति प्राय कोगे पा बना व्यवहार मते घोषणा कते है कालान्तरं पता चलया ये मान्यता मे ठी न इत्या